कष्ट और दोहक अब्दुल बहा ने कहा इस संसार में हम दो प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होते हैं आनंद और कष्ट आनंद हमें पंख लगा देता है आनंद के समय हमारी शक्ति अधिक बलशाली हमारी बुद्धि अधिक तीक्ष्ण और हमारी सुजबुज कम धुंधली होती है इस संसार का सामना करने और अपनी उपयोगिता का क्षेत्र ढूंढने में अपने आप को अधिक योग्य पाते हैं परंतु जब हम पर उदासी और खिन्नता छा जाती है तो हम दुर्बल हो जाते हैं शक्ति हमारा साथ छोड़ देती है हमारी सूझबूझ धुंधली हो जाती है और हमारे विवेक पर पर्दा पड़ जाता है जीवन की वास्तविकताएं हमारी समझ से बाहर होती दिखाई पड़ती है हमारी आत्माओं के चक्षु पवित्र रहस्यों का उद्घाटन करने में विफल हो जाते हैं और हम नृतप्राय प्राणी मात्र बन जाते हैं ऐसा कोई मानव नहीं है जो इन दो प्रभावों से बच सका हो परंतु सारे दोहक और शोक भौतिक संसार से उत्पन्न होते हैं आध्यात्मिक जगत केवल आनंद की प्रदान करता है यदि हम दोहक ही होते हैं तो इसका कारण भौतिक वस्तुएं हैं और सभी परीक्षण और कष्ट इस माया के संसार से उत्पन्न होते हैं उदाहरण स्वरूप किसी व्यापारी को व्यापार में घाटा होता है तो उदासीनता उसका अनुसरण करती है किसी कार्यकर्ता को काम से निकाल दिया जाए तो भुखमरी उसके सामने मुंह फाड़े खड़ी होती है यदि किसी किसान की अच्छी फसल नहीं होती तो चिंता उसके दिमाग पर छा जाती है कोई व्यक्ति मकान बनाता है और जलकर राख हो जाता है तो वह तुरंत बेघर और बर्बाद हो जाता है और निराशा से भर उठता है ये सभी उदाहरण आपको यह दर्शाते हैं कि पकपक -पक पर हमारे सामने आने वाली मुसीबतें हमारे सभी दोहक कष्ट शर्मिंदगी और उदासी पार्थिव जगत की उपज होते हैं जबकि आध्यात्मिक साम्राज्य कभी भी उदासीनता का कारण नहीं बनता अपने विचारों के साथ इस साम्राज्य में रहने वाला व्यक्ति केवल निरंतर आनंद से ही परिचित होता है हार्डमानस के दोष उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते परंतु वे केवल उसके जीवन की ऊपरी परत को ही छू पाते हैं उसकी आंतरिक गहराई शांत और स्वच्छ रहती है आज मानवता परेशानी दुख और शोक के बोझ से दबी हुई है कोई भी बच नहीं पाता विश्व आंसुओं में डूबा हुआ है परंतु ईश्वर का शुक्र है कि इसका उपचार भी हमारे पास है हम अपने हृदय पार्थिव जगत से हटाकर आध्यात्मिक जगत में वापस करें केवल यही स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है यदि हम कठिनाइयों से घिरे हो, तो हमें केवल मात्र ईश्वर को याद करना है उसकी महान दया के द्वारा हमें सहायता प्राप्त होगी यदि हम पर दोहक और दुर्भाग्य के बादल छा जाए तो हम प्रभु साम्राज्य की ओर उन्मुख हों दिव्य सांत्वना की वृष्टि होगी यदि हम रोग से पीड़ित और कष्ट में हों तो हम ईश्वर से आरोग्य की याचना करें वह हमारी याचना का उत्तर देगा जब हमारे विचार संसार की कटुता से भरे हों तो हम अपनी दृष्टि प्रभु की दया की मिठास पर केंद्रित करें वह हमें स्वर्गिक शांति प्रदान करेगा। यदि हम भौतिक संसार के बंदी हों तो हमारी आत्मा स्वर्ग में उड़ान भर सकेगी और निश्चय ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे जब हमारा जीवन समाप्त होने के निकट हो तो हमें अनंत संसार के बारे में विचार करना चाहिए और हम आनंद विभोर हो उठेंगे आप अपने चहोर भौतिक वस्तुओं की अपर्याप्तता के प्रमाण देखते हैं कि संसार की क्षणिक वस्तुओं में आनंद सुख शांति और सांत्वना नहीं पाए जाते तो फिर इन खजानों के वहाँ से इनकार करना जहाँ पर वे पाए जाते हैं क्या बेवकूफी नहीं आध्यात्मिक साम्राज्य के द्वार सभी लोगों पर खुले हैं और उनसे बाहर अंधकार ही अंधकार है ईश्वर का शुक्र है कि इस सभा में उपस्थित आप इस बात को भली भांति जानते हैं क्योंकि जीवन के सभी दोहकों में आप महानतम सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं यदि पृथ्वी पर आपके जीवन के थोड़े ही दिन शेष रह गए हों आप जानते हैं कि अनंत जीवन आपकी प्रतीक्षा में हैं यदि भौतिक चिंता के घने बादल आपको घेर लेते हैं तो आध्यात्मिक दीप्ति आपके मार्ग को प्रकाशमान करती है नेहसंदेह जिन लोगों के चित्त सर्वोच्च आत्मा के प्रकाश से दे दीप्यमान है उन्हें सबसे बड़ी सांत्वना प्राप्त है मैं स्वयं 40 वर्ष तक कारागार में रहा केवल एक ही वर्ष झेलना असंभव होता कोई भी उस कारावास में एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहा परन्तु ईश्वर का शुक्र है कि उन सभी चालीस वर्षों में मैं अत्यंत आनंदमग्न रहा प्रतिदिन निद्रा से जागना शुभ समाचार सुनने के समान था और हर रात मुझे अनंत आनंद प्राप्त होता था आध्यात्मिकता मेरा सुख था और प्रभु की ओर उन्मुख होना मेरा सबसे बड़ा आनंद यदि ऐसा न होता तो क्या आप समझते हैं कि चालीस वर्ष का कारावास भोगना मेरे लिए संभव होता आता आध्यात्मिकता ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है और अनंत जीवन का अर्थ है ईश्वर की ओर उन्मुख होना दिनों दिन आप सब की आध्यात्मिकता में वृद्धि हो सभी अच्छाइयों में आपको बल मिले दिव्य सांत्वना द्वारा आपको अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो परमात्मा की पावन आत्मा द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त हो और स्वर्गिक साम्राज्य की शक्ति आपके मध्यवास और काम करे यह मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको यह अनुराग्रह प्रदान करे